की एक, एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है अर्चना सिंह जया की लघु कथा रेणु धर्म आज सुबह से उठकर मेरा मन कुछ अनमना सा हो रहा था जैसे तैसे कर मैंने पति के लिए नाश्ता बनाकर डिब्बे में रखा पति के ऑफिस चले जाने के पश्चात मैंने अपनी सखी के घर फोन किया हेलो कामवाली वाली बाई आई है क्या नम्रता ने कहा हाँ हाँ बस अभी ही आई है कुछ उदास से लग रही है अच्छा चलो उससे कहना कि मेरा काम जरा पहले कर दे। ऐसा कहते हुए मैंने फोन रख दिया नहा धोकर पहले नाश्ता करने बैठ गई। नाश्ता कर दवा ली और चाय पीने की तलब होने लगी कि तभी कॉल बेल बजी। दरवाजा खोला तो देखा कि अम्मा सामने खड़ी थी मैंने कहा अम्मा चाय पीने की इच्छा हो रही है जरा बना दो ना। अपने लिए भी बना लेना इतना कहकर मैं बिस्तर पर लेट गई मैं अब आ गई हूँ ना तुम परेशान न होती फिर अम्मा चाय बनाने चल अम्मा ने कहा आज के आमार बूढ़ा शौरी भालो नई सही जो मोन्टा एक्टू भालो नई दीदी तुम्हारे संग बात कर मेरा मन हल्का हो जाता है तुम ही हो जो मेरी बात समझती हो हाँ, रेणु का ये कहना बिल्कुल सही था उसकी बंगाली भाषा मुझे ही समझ में आती थी वो कह रही थी कि उसके बूढ़े की तबीयत ठीक नहीं है मैंने कहा कि चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगा चाय और रोटी लेकर यही पंखे के नीचे आ जाए अम्मा की उम्र 60 वर्ष के आसपास की थी बेटे बहु वाली थी उसकी शादी 10 वर्ष की थी तभी हो गई थी तीन बच्चे भी हुए किंतु जब उसका तीसरा बेटा हुआ तो पति ने दूसरी शादी कर ली और शराब पीने की लत भी उसी समय से तीव्र हो गई कोई भी उसे रोक पाने में असमर्थ था पुरुष को तो गलती करने की जैसे पूर्ण स्वतंत्रता है अगर स्त्री गलती करे, तो संस्कार हीन दूसरी शादी से भी उसके दो बच्चे हुए समय गुजरता गया बच्चे बड़े होते गए बच्चों की भी शादी हो गई उम्र के साथ बूढ़ा कमजोर और बीमार रहने लगा। ऐसी स्थिति में अम्मा ने ही उसे संभाला, उसकी देखभाल की, दवा दारू का प्रबंध भी किया न जाने अम्मा को ही इतनी चिंता क्यों रहती है और दूसरी पत्नी भी तो है अम्मा तो जी जान से उसकी देखरेख रेख करती एक दिन अम्मा बीमार अवस्था में ही काम पर आ गई। मैंने गुस्से में कहा अम्मा तुम्हें आ जाने की क्या जरूरत थी दीदी पैसे जमा करने हैं, पति का इलाज करवाना है मैंने कहा बूढ़ा के बेटा बहू भी तो हैं और उसकी दूसरी पत्नी वो भी तो है अम्मा तू ही इतनी चिंता क्यों करती है मैं अपना धर्म निभा रही हूँ दीदी ईश्वर को मुँह भी तो दिखाना है मैंने कहा अच्छा धर्म का ख्याल बूढ़े को उस वक्त क्यों तो नहीं आया जब तुम्हारे रहते उसने दूसरी शादी की जाने दो ना दीदी मैं अपना धर्म निभा रही हूँ मेरा पत्नी धर्म यही है मैं नहीं मानती तू बहुत भोली है ये पत्नी धर्म नहीं रेणु धर्म रेण। है सभी पर लागू नहीं होता मैने जरा क्रोध में कहा चल चल, चल अब चपाती संग चाय पी और फिर काम करना। पुरुष प्रधान, प्रधान समाज में रहने, रहने का अर्थ ये नहीं, नहीं होता रेणा ईश्वर की दृष्टि में सभी एक हैं और वो है मानव धर्म ऐसा कहते हुए मैंने उसके हाथ पर दवा रख दी सारे दिन रेणु के विषय में ही सोचती रही आखिर क्यों पत्नी धर्म की दुहाई दी जाती है पति धर्म की नहीं अभी आप सुन रहे थे अर्चना सिंह जया की लघु कथा रेणु धर्म वाचक स्वर भारती परिमल